तीन बार तीन बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे उच्चारण करते समय मन में पिताजी अथवा माता जी इन शब्दों का जप करते रहेंगे इससे ईश्वर के साथ जो हमारे माता पिता के संबंध हैं वो घनिष्ठ बनेंगे ईश्वर में प्रेम बढ़ेगा ईश्वर में रुचि उत्पन्न होगी संसार के साथ जो हमारे संबंध हैं वो शिथिल पड़ेंगे संसार में रुचि कम होती जाएगी जब श्वास अंदर लें उस समय भी यद्यपि वाणी से उच्चारण नहीं हो रहा होगा मन में अंदर ही अंदर ओम पिताजी थवा ओम माता जी इन शब्दों है मन के अंदर दूसरा विचार ना आए जब करते समय प्रारंभ करें ओ। पिता परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से हमें अनेक सत्य विद्याएं दी हैं और उन सत्य विद्याओं में एक योग विद्या है योग विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम शीघ्र ही जन्म मरण के चक्कर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं इस योग विद्या के अतिरिक्त और कोई साधन शीघ्र ही ईश्वर प्राप्ति का अथवा मोक्ष प्राप्ति का नहीं है योग विद्या के आठ अंग हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन अंगों का हम यदि विधिपूर्वक श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करते हैं तो हम शीघ्र ही अपने लक्ष्य की ओर प्रगति कर रहे हैं ऐसा जानना चाहिए और इन आठ अंगों में एक अंग है ध्यान जिसका कि हम अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं ध्यान किसे कहते हैं ध्यान हम क्यों करते हैं इसलिए करते हैं हम ध्यान के लिए क्यों बैठे हैं हम ध्यान इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे दुर्गुण दूर हों बुराइयाँ दूर हों हम ध्यान इसलिए करते हैं जिससे कि हम अच्छे गुणों को प्राप्त हों अच्छे गुणों को धारण करें हम ध्यान इसलिए करते हैं कि जिससे हमारे अंदर जो अविद्या है अज्ञान है जिसके कारण हम क्लेशित होते हैं दुखी होते हैं अशांत होते हैं वो अविद्या इस ध्यान के माध्यम से दूर होती है ध्यान का अर्थ होता है पतंजलि मनि में योग दर्शन के अंदर सूत्र दिया है तत्र प्रत्यय तान का अर्थ होता है ज्ञान एक ही प्रकार के ज्ञान का प्रवाह चित्र के अंदर चलता रहे एक ही विषय के ऊपर एक ही विषय से संबंधित विचार मन के अंदर निरंतर आते रहें एक के बाद दूसरे विषयांतर ना हो दूसरे विषय से संबंधित विचार बीच के अंदर ना आए तो इसको योगदर्शन की भाषा में ध्यान कहते हैं इसके भी दो विभाग हैं एक तो हम एक ही वाक्य को बार बार बोलते रहें इसको जप कहते हैं ओम सर्वरक्षक ओम सर्वरक्षक ओम सर्वरक्षक यही ज्ञान बार बार उत्पन्न हो रहा है बार बार एक ही प्रकार का विचार उत्पन्न हो रहा है इसको भी ध्यान कहते हैं और दूसरा विभाग है हम किसी एक विषय को लेकर उसके ऊपर चिंतन मनन करें ईश्वर ईश्वर विषय ले लिया और के गुण कर्म स्वभावों का चिंतन कर रहे हैं। भी ध्यान कहलाए आत्मा का विषय ले लिया आत्मा के गुण कर्म स्वभावों का लगातार चिंतन कर रहे हैं बीच में कोई दूसरा संसारिक लौकिक विषय या दूसरे पदार्थ से संबंधित विषय नहीं आ रहा ये भी ध्यान कहलाता है ध्यान हमारा अच्छी प्रकार से लगे अच्छी प्रकार से हम ध्यान कर सकें एक ही विषय से संबंधित विचार निरंतर आते रहे अर्थात चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाए तो उसका क्या उपाय है योग दर्शन के अंदर दिया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध अभ्यास और वैराग्य से ध्यान की सिद्धि होती है अभ्यास किसे कहते हैं तत्र स्थितो यतनो अभ्यास एकाग्रता की प्राप्ति के लिए जो यत्न किया जाता है जो प्रयास किया जाता है उसको अभ्यास कहते हैं और इस प्रयास का स्वरूप क्या है यम नियम आदि योग के अंगों का अनुष्ठान करना ही वह प्रयास है जिसके माध्यम से एकाग्रता की सिद्धि होती है तो इससे क्या निकला कि यदि हम अच्छी प्रकार से ध्यान करना चाहते हैं तो यम नियम का अच्छी प्रकार से पालन करना पड़ेगा और यम नियमों में मूल है अहिंसा यम नियम का प्रारंभ कहाँ से होता है अहिंसा अहिंसा को छोड़कर बाकी के जो यम नियम हैं वो अहिंसा मूलक है अहिंसा की सिद्धि के लिए है अहिंसा का वर्णन करने के लिए है हम अहिंसा का अच्छी प्रकार से पालन कर सके, इसके लिए है और अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा को परम धर्म कहा गया है और अहिंसा क्या होती है शरीर से किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट ना देना शरीर से किसी का अहित ना करना वाणी से किसी को अन्यायपूर्वक कष्ट ना देना वाणी से किसी का अहित ना करना हितकारी वाणी को होना और मन से किसी का अहित ना करना ना चाहना चाहना भी नहीं और करना भी नहीं जब तक चाह रहे हैं तब तक कर्म नहीं बना और जब मन से करने लग गए कर योजना बना ली कि इसकी हानि करनी है तो ये हमने मन से आहित कर दिया इसको दूसरी भाषा में कहें तो सबके प्रति सब प्राणियों के प्रति प्रीति भाव रखना सब प्राणियों के प्रति हित की दृष्टि रखना सब प्राणियों से प्रेम करना ये मानसिकी अहिंसा है वेद के अंदर भी कहा गया है मित्र चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षणता मित्र चक्षुषा सर्वानी भूतानी समीक्षे मित्र से चक्षुषा सर्वानी भूतानी समीक्षा मही अर्थात सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखना मनुष्य ही नहीं दूसरे पशु पक्षी की पतंग हैं उनको भी मित्र की दृष्टि से देखना उनसे स्नेह करना उनसे प्रेम करना और ये कब देख पाएंगे जब हम ये अनुभव करेंगे कि ये जितने भी प्राणी ईश्वर ने बनाए हैं, ये ईश्वर का कर्म है और ईश्वर का जो कर्म है वो पूर्ण होता है उसमें कोई कमी नहीं होती जितने भी प्राणी हैं वो सृष्टि की पूर्णता के लिए आवश्यक है यदि कोई प्राणी नहीं रहेगा तो सृष्टि में पूर्णता नहीं रहेगी जाएगी पूर्णता नहीं रहेगी कमी हो जाएगी और संतुलन हो जाएगा जितने भी प्राणी हैं वो किसी ना किसी प्रकार से हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभान्वित कर रहे हैं ये भाव यदि हमारे मन के अंदर रहेगा तो हमारा उनके प्रति प्रीति भाव बना रहेगा क्योंकि दूसरे को देना ये प्रेम का कारण होता है जब कोई व्यक्ति हमें कुछ देता है तो हमारी उससे प्रीति हो जाती है और किसी से हमारे किसी के प्रति हमारे मन में अच्छे विचार नहीं हैं किसी के प्रति मन मुटाव है कोई व्यक्ति हमको ठीक नहीं मान रहा तो यदि हम उस व्यक्ति को देना प्रारंभ कर देंगे तो उस व्यक्ति की हमारे प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाएगी तो जब हम इस रूप में विचार करेंगे कि सभी प्राणी सृष्टि के अंदर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी न किसी प्रकार से हमें लाभान्वित कर रहे हैं कुछ दे रहे हैं तो हमारा उनके प्रति प्रीतिभाव उत्पन्न हो जाएगा वेद के अंदर एक दृष्टांत और दिया है गाय का दृष्टान्त दिया है कि जैसे गायें अभी पैदा हुए बछड़े या बछड़ी के प्रति प्रेम भाव रखती हैं कैसा प्रेम भाव रखती है उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहती है ऐसे ही दूसरे प्राणियों के हित के लिए यदि मर मिटने के लिए हम प्यार रहते हैं तो ये अहिंसा कहलाएगी ये प्रीति भाव कहलाएगा तो अभ्यास एम नियम का पालन अच्छी प्रकार से अहिंसा का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान ये ध्यान का एक साधन है ध्यान का एक उपाय है और दूसरा उपाय है वैराग्य वैराग्य से भी ध्यान की सिद्धि होती है वैराग्य का कारण है विवेक विवेक होने पर वैराग्य होता है और विवेक किसका विवेक का क्या अर्थ है विवेक का अर्थ है तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान और वो यथार्थ ज्ञान किससे प्राप्त होता है परमाणु से परमाणु एक ऐसी शक्ति है परमाणु के अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि जो हमारे अंदर यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न करते हैं परमीयत अनेनिति परमाणु जिससे किसी वस्तु को प्रकृष्ट रूप से जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं तो जो हम ध्यान के समय मानव जीवन के लक्ष्य के ऊपर चिंतन करते हैं उस लक्ष्य के साधक और बालकों को दोहराते हैं उसमें शब्द परमाणुओं को भी लेते हैं फिर ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करते हैं ईश्वर के व्याप व्यापक संबंध को स्थापित करते हैं मन इंद्रियों के जड़त्व को हम जानते हैं समझते हैं ये जो हम प्रतिदिन दोहराते हैं ये हम इन इन विषयों में विवेक को उत्पन्न करने के लिए करते हैं मानव जीवन का चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है इस विषय में संशय होता है भ्रांति होती है श्रद्धा नहीं होती विश्वास नहीं होता तो जब हम प्रतिदिन इसके ऊपर विचार करते हैं इसको दोहराते हैं तो ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है धीरे धीरे इसके विषय में विवेक उत्पन्न होने लगता है और ये ध्यान की अच्छी स्थिति संपादित करने में सहायक बनता है ईश्वर सभी पदार्थों का स्वामी है ये हम व्यवहार में स्वीकार नहीं करते व्यवहार में वस्तुओं को पदार्थों को अपना मानते हैं उसमें संशय रहता है भ्रांति रहती है तो जो हम प्रतिदिन ईश्वर के स्वामित्व के ऊपर विचार करते हैं दोहराते हैं तो ईश्वर के स्वामित्व के विषय में विवेक उत्पन्न होता है विवेक से वैराग्य होता है और वैराग्य से फिर चित्तवृत्तियों का निरोध होता है चित्तवृत्तियों के निरोध होने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये कुछ बिंदु जो पहले बताए थे ये बिंदु जब हम प्रतिदिन दोहराते तो हैं तो ये विवेक उत्पत्ति में सहायक होते हैं संसार का भी विवेक आवश्यक है संसार के अंदर शरीर है शरीर के अंदर मन इंद्रिया बुद्धि आदि है इनका विवेक भी अपेक्षित है संसार के विषयों का विवेक भी अपेक्षित है आत्मा का विवेक भी अपेक्षित है ईश्वर का विवेक भी अपेक्षित है इसलिए हम ध्यान उपासना संध्या उपासना करने से पहले ईश्वर का चिंतन कर लेते हैं आत्मा का चिंतन कर लेते हैं संसार का चिंतन कर लेते हैं लक्ष्य का चिंतन कर लेते हैं व्यापक संबंध का चिंतन कर लेते हैं ये विवेक की उत्पत्ति में कुछ कुछ सहायक होते हैं और विशेष रूप से इन विषयों में विवेक उत्पन्न करने के लिए अलग से बैठकर इनको परमाणु से सिद्ध करके इनके विषय में निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए जो प्रक्रिया मैंने पहले बताई थी कि ईश्वर संरक्षक है इसको हम किस रूप में निश्चित करें परमाणु से सिद्ध करना संशय उठाकर कर उसका समाधान करना ऐसे ही ये सारे विषय हैं इनको अलग से बैठकर विचार करके परमाणु से सिद्ध करके संशय उठाकर इनका निश्चय किया जाता है और फिर उपासना से पहले उस निश्चय को उस निर्णय को उस अवधारण को केवल दोहराया जाता है और दोहराने से वो भावना के रूप में उत्पन्न होता है और तात्कालिक विवेक ज्ञान को उत्पन्न कर देता है सत्याग प्रकाश के पांचवे समोल्लास में प्राणायाम के फल बताए गए हैं ऋषि दयानंद जी ने मनुस्मृति का प्रमाण दिया है प्राणायाम से क्या लाभ होता है आत्मा अंतःकरण और इंद्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं प्रत्याहार से क्या लाभ होता है संग दोष भस्मीभूत होते हैं ध्यान करने के लिए प्रत्याहार की स्थिति बनानी आवश्यक है प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों का इंद्रियों के विषय के साथ संबंध ना होना ये प्रत्याहार की स्थिति ध्यान के काल में कहलाती है और जब प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है तो व्यवहार के समय भी जब मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से विषयों से संबंधित होता है इंद्रियों के जो जो विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द तो उन इंद्रियों के माध्यम से उन विषयों के साथ संबंधित होने पर भी उन विषयों के प्रति कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता सामान्य रूप से व्यवहार में क्या होता है किसी व्यक्ति को देखते हैं वस्तु को देखते हैं या तो उसमें राग उत्पन्न होगा या द्वेष उत्पन्न होगा कोई वस्तु सुखदायक है कोई व्यक्ति सुखदायक है उसको देखकर राग उत्पन्न हो जाता है कोई वस्तु कोई व्यक्ति दुखदायक है उसको देखकर द्वेष उत्पन्न हो जाता है ये प्रत्याहार वाली स्थिति व्यवहार के अंदर नहीं है व्यवहार के अंदर प्रत्यहार वाली स्थिति तब आएगी जब हम की संसार की प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक व्यक्ति को राग द्वेश से शून्य होकर देखेंगे ईश्वर संसार की घटनाओं को देख रहे हैं ईश्वर संसार के व्यक्तियों को देख रहे हैं उनके क्रियाकलापों को देख रहे हैं ईश्वर संसार की वस्तुओं को देख रहे हैं परंतु उनसे प्रभावित नहीं होते संसार की वस्तुओं को देख ईश्वर राग से युक्त नहीं होते किसी दुष्ट व्यक्ति को देखकर, पापी व्यक्ति को देखकर, ईश्वर द्वेष से युक्त नहीं होते राग द्वेष से रहित होकर ईश्वर दृष्टा के रूप में संसार को देख रहे हैं तो हम भी व्यवहार काल में संसार के व्यक्ति और वस्तुओं को दृष्टा के रूप में देखें उनसे प्रभावित ना हो व्यक्तियों के क्रियाकलापों से प्रभावित ना हो ये प्रत्याहार की स्थिति कहलाती है और प्रत्याहार कब से धोता है उसका उपाय योग दर्शन के अंदर बताया गया है कि जब मनुष्य मन को जीत लेता है तो मन को जीत लेने से इंद्रियां भी जीत ली जाती है इसलिए प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए हम मन को जीतने का प्रयास करें मन को वश में करने का प्रयास करें मन यदि वश में हो गया तो इंद्रियां भी हमारे वश में हो जाएगी फिर इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करते समय हम उन विषयों से उन विषयों में ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि मन को कैसे वश में करें मन को वश में करने का क्या उपाय है मन यदि वश में हो गया तो प्रत्याहार की स्थिति संपादित हो जाएगी और प्रत्याहार की स्थिति संपादित हो जाएगी तो हमारा ध्यान अच्छी प्रकार से लगेगा तो ध्यान अच्छी प्रकार से लगे इसका उपाय है हम अपने मन को वश में करें और मन में वश मन को वश में करने की आवश्यकता किसको होती है जिसका मन चंचल है व्युथित है समाहित नहीं है जिसका चित्त समाहित है उसको मन वश में करने की आवश्यकता नहीं है जिसका चित्त चंचल है व्यथित है कभी एक विचार आता है कभी दूसरा विचार आता है और ये अनेक विचार परस्पर आपस में संबद्ध नहीं होते तो ये मन वश में नहीं है ऐसा समझना चाहिए तो मन को वश में करने का प्रारंभिक उपाय योग दर्शन के अंदर बताया गया है और वो क्या उपाय है क्रिया योग हम योग के आठ अंगों का अनुष्ठान तो करें ही उनका तो पालन करना ही है पर क्रिया योग जो तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान है इनके ऊपर हम अधिक बल दें स्वाध्याय के ऊपर अधिक से अधिक समय लगाएं, ईश्वर परिधान के ऊपर अधिक से अधिक समय लगाएं, और तपस्या के ऊपर अधिक से अधिक समय लगाएं। तपस्या क्या है तपस्या का स्वरूप क्या है धर्म की सिद्धि योगाभ्यास की सिद्धि विद्या की सिद्धि के लिए जो कष्टों को सहन करना है उसको तपस्या कहते हैं तो इनके ऊपर हम अधिक बल लगाएंगे, तो मन हमारा नियंत्रण होगा नियंत्रित होगा और मन के नियंत्रित होने से हम ध्यान अच्छी प्रकार से कर पाएंगे ऋषि के ग्रंथों का स्वाध्याय में अधिक समय लगा जैसे कोई सीरियल देखते हैं, कोई खेल देखते हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं दो तीन घंटे हमने खेल देखा सीरियल देखा तो उसका प्रभाव दिन में व्यवहार काल में हमारे ऊपर रहता है वो घटनाएं हम दिन में बीच में याद करते रहते हैं इसी प्रकार से ध्यान जब अच्छी प्रकार से लगेगा तो ध्यान का प्रभाव रहेगा और ध्यान के अंदर हमने जिन बिंदुओं के ऊपर विचार किया है वो बिंदु हमें व्यवहार काल में भी याद रहेंगे व्यवहार काल में भी हमें जीवन का लक्ष्य याद रहेगा व्यवहार काल में भी हम व्यापक व्यापक संबंध को बनाए रखेंगे व्यवहार काल में भी हम ईश्वर के साथ जो हमारे माता पिता आदि के संबंध है उनको भी याद रखेंगे व्यवहार काल में हम ईश्वर में श्रद्धा से युक्त प्रेम से युक्त रहेंगे ये सारी घटनाएं तब घटेगी जब हम ध्यान को अच्छी प्रकार से संपादित करेंगे और ध्यान को अच्छी प्रकार से करने के लिए प्रतिदिन हम विवेक को उत्पन्न करते रहें विवेक को बढ़ाते रहें और अहिंसा धर्म का अच्छे प्रकार से उत्तम रूप से अनुष्ठान करते रहे अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे ध्यान से पहले जो कुछ बिंदु हैं उनके ऊपर संक्षेप में विचार कर लेते हैं मनुष्य शरीर ईश्वर प्रदत्त है ईश्वर ने यह हमें इसलिए दिया है जिससे कि इसके माध्यम से हम जन्म भरण के चक्कर से छूटें और मोक्ष प्राप्ति के उपाय हैं अहिंसा आदि धर्मों का पालन अच्छे अच्छे ईश्वरीय गुणों को धारण करना मन इंद्रियों को अपने वश में करना बुरे कार्यों से बुराइयों से बचना ईश्वर सर्वव्यापक हैं सभी जीवात्माएं सृष्टि के सभी पदार्थ सभी लोग तो लोकान्तर व्यक्त हैं सभी जीवात्माएं प्रकृति सृष्टि के पदार्थ ईश्वर में डूबे हुए हैं ईश्वर प्रत्येक पदार्थ के बाहर भीतर परिपूर्ण हो रहे हैं ईश्वर सर्वद्रष्टा है सर्वसाक्षी साक्षी है सबको देख रहे हैं जान रहे हैं ईश्वर हम सब जीवात्माओं के वास्तविक अनादि माता पिता हैं हम ईश्वर के तो पुत्र हैं ईश्वर हमारे गुरु हैं हम ईश्वर के शिष्य हैं मन इंद्रिया आदि पदार्थ साधन जो हम जीवात्माओं के साथ हैं वो जड़ हैं वो अपने आप गति नहीं करते हमारी प्रेरणा से ही उनमें गति होती है विचार उत्पन्न होते हैं मन के अंदर ईश्वर यहीं हमारे साथ विद्यमान है सस्ते हैं हमारे विचारों को जान रहे हैं मैं जीवात्मा इस शरीर से पृथक अनुरूप निराकार हूँ ईश्वर में डूबा हुआ हूँ ईश्वर मेरे बाहर भीतर निरंतर विद्यमान हो रहे हैं मुझे जान रहे है। संसार हैं संसार के संबंध अनिख्य हैं संसार के पदार्थ अनिथ्य हैं संसार के सुख क्षणम्भुर हैं संसार के बड़े से बड़ा सुख जीवात्मा को तृप्त नहीं कर सकता ईश्वर हम सब जीवात्माओं के न्यायाधीश हैं कर्माध्यक्ष हैं इन सब बिंदुओं के ऊपर विचार करते हुए अब नियम बनाएंगे कि संध्या उपासना के समय केवल ईश्वर संबंधित विचारों को ही उठाएंगे दूसरे विचारों को नहीं उठाना तीन बार प्राणायाम करें स्वास को धीरे धीरे मूल मूलबंद लगाते हुए बाहर फेंकेंगे मन में ओम का जप चलता रहे प्रसन्नता से प्राणायाम करना है दुखी होकर नहीं करना रुचि पूर्वक करना है यथाशक्ति करना है प्राणायाम करते समय शरीर शिथिल रहे स्थिर रहे क्योंकि आसन के बाद प्राणायाम का वर्णन किया गया अब गायत्री मंत्र से प्रारंभ करेंगे ईश्वर हमारे समीप है हम गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं ईश्वर को तो सुन रहे हैं जान रहे हैं शब्दों का अर्थ भावना बनाने का प्रयास करेंगे समर्पण का भाव भी बना रहे सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे ये भाव भी रहे मंत्र का उच्चारण करते प्रकाशक सभी आनंदों को देने वाले सर्व्यापक परम परमेश्वर अभिष्ट हमारी ये मनोवांछित इच्छा है कि हमारा ये ध्यान अच्छी प्रकार से संपादित हो इसमें कोई किसी प्रकार का विघ्र ना हो और हम आपके आनंद को प्राप्त करके तृप्त हो जाएं, इसके लिए ये परमेश्वर आप सुखकारी होजिए आप बाहर भी विद्यमान भीतर भी विद्यमान हैं आप जिस प्रकार से बाहर भी अनुकूलताएँ बनी रहें चारों ओर से सुखों की वृष्टि होती रहे और अंदर से भी हमें उत्साह प्रेरणा दीजिए जिससे कि हम श्रद्धापूर्वक उत्साह से रुचिपूर्वक इस संध्या उपासना के आंतरिक काम को आंतरिक काम को अच्छी प्रकार से Om om गाना, गाना, om चक्षु चक्षु शोत्र शोत्र ओ नारे ओद ओंठ शिरा ओ का यशोल ओम ये सभी अंग ईश्वर ने हमें दिए हैं ये ईश्वर के हैं और ईश्वर ये चाहते हैं कि हम इन अंग प्रत्यंगों को दृढ़ बनाएं बलवान बनाए, बनाए इनको निर्बल ना रखें ओ तो ना तो शिशी ओ व्हायो ओ पुना कंचना हृदय ओ जन ईश्वर ने जो हमें साधन दिए हैं, जिस प्रयोजन के लिए दिए हैं, ईश्वर यही चाहते हैं कि हम उन प्रयोजनों में ही उन साधनों को लगाएं अर्थात इन इंद्रियों से हम अच्छे कर्म ही करें शुभ कर्म ही करें इसलिए इन मंत्रों के माध्यम से हमें अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा लेनी चाहिए अब प्राणायाम करेंगे मन में प्राणायाम मंत्र का चलता है पगमर्शन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में अनुभव करेंगे जितना सामर्थ्य जितनी शक्तियाँ ईश्वर के पास है उतनी और किसी के पास नहीं है ईश्वर बड़े ही सरल स्वभाव से इतनी विशाल सृष्टि को बनाते हैं उसका पालन करते हैं इसमें किसी दूसरे की सहायता नहीं देते ईश्वर को सर्वत्र विद्यमान जानते हुए सबका सबके न्यायकारी रूप में अनुभव करते हुए व्यवहार काल में भी हम मन के अंदर कोई विरोध ईश्वर के प्रति उत्पन्न न करें यदि ईश्वर के साथ हमारा विरोध रहेगा तो हमारा अहित है और यदि हम सब परिस्थितियों में सब कालों में ईश्वर के अनुकूल रहेंगे तो इससे हमें लाभ ही लाभ है और शीघ्र ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी इन भावनाओं को उत्पन्न करते हुए भगवंश मंत्रों का प्रयोग करेंगे मंत्रों के अर्थों के ऊपर भी विचार करते हैं ओत्य पत्रो त्य जायत तथोरा त्य जायत तथा सम्रोणवा समुद्र ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है ईश्वर के ज्ञान में कोई न्यूनता नहीं है जैसे पूर्व काल में अनंत सृष्टियाँ हुई उनको ईश्वर ने बनाया उनकी रक्षा ईश्वर ने की वैसे ही पूर्व कल्पों के सदृश वर्तमान सृष्टि भी ईश्वर ने बनाई है में कोई अंतर नहीं है और आगे भी अनंत काल तक ईश्वर सृष्टिया बनाते रहेंगे असंख्य जीवलोक पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक ईश्वर ने बनाए हैं और ईश्वर इनको बनाकर इनको धारण कर रहे हैं इनकी रक्षा कर रहे हैं इस कार्य में ईश्वर किसी दूसरे की सहायता नहीं है पर नीचे साए बाएं आगे पीछे गीतर बाहर सभी दिशाओं में सर्वत्र ईश्वर को परिपूर्ण व्यापक रूप में अनुभव करते हुए हम निर्भीक उत्साही पुरुषार्थी निशंक और आनंदित रहे जब ये भावना स्थिर हो जाएगी तो ये विशेषताएं हमारे अंदर उत्पन्न होगी और मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर को धन्यवाद दें उनके दिव्य गुणों के लिए रक्षाओं के लिए और जो बाढ़ के समान पदार्थ बनाए हैं उसके प्रति ईश्वर को धन्यवाद दें ईश्वर को धन्यवाद देने से हमारा हृदय प्रसन्न होता है और ईश्वर की दृष्टि में भी हम प्रिय बनते हैं अच्छे माने जाते हैं ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है ओ प्रची तेरतिपतिरसिद तो रक्षिता दिथवा नमो नमापति्यो नम रक्षि नमुष मस्तोजे दक्षिणिपतिरश्चिराक्षिता कितरिष्वा तेज्यो नमति्यों नम और देश भा दक्षिण दिशा दाई और की जो दिशा है उस दिशा में दूर दूर तक अनंत तक ईश्वर व्याप्त हो रहे हैं परिपूर्ण हो रहे हैं इस दिशा को ईश्वर ने उत्पन्न किया है ईश्वर में बनाया है इस दिशा में जितने भी पदार्थ हैं वो ईश्वर के हैं ईश्वर उन सभी पदार्थों को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं और इस दिशा में सभी पदार्थों के अंदर ईश्वर सभी पदार्थों के बाहर भी निरंतर व्याप्त हो रहे हैं और औ्रोत हो रहे हैं और उनसे बाहर भी दूर तक ईश्वर परिपूर्ण है तिरश चिराजी ईश्वर की सृष्टि में जो कीट पतन आदि हैं के माध्यम से ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं वो हमें किसी न किसी रूप में लाभान्वित कर रहे हैं पितरा ईश्वर ईश्वर की सृष्टि में जो केतर लोग हैं ज्ञानी हैं विद्वान हैं अनुभवी हैं माता पिता हैं विद्वान हैं गुरु आचार्य हैं वो बाण के तुल्ले हैं श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले और दुष्टों को संताप देने वाले हैं माता पिता गुरु आचार्य अच्छे शिष्यों को संतानों को सम्मानित करते हैं उनका उत्साह बढ़ाते हैं और जो दुष्ट संतान हैं दुष्ट शिष्य हैं उनकी ताड़ना करते हैं विद्वान राजा लोग भी जो अच्छी प्रजाएं हैं उनकी रक्षा करते हैं और जो दुष्ट प्रजाएँ हैं चोर डाकू हैं उनको राजा लोग ताड़ना करते हैं दंड देते हैं इस प्रकार से ईश्वर की सृष्टि में ये पितर लोग श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले और दुष्टों को संताप देने वाले हैं एक भ्यो नमो दिपति भ्यो ईश्वर ऐश्वर्यशाली हैं, इंद्र हैं ईश्वर का ये जो गुण है वो श्रेष्ठों की रक्षा करने वाला दुष्टों को संताप देने वाला है ईश्वर के इस गुण को हम धन्यवाद देते हैं रक्षित्रि नम ईश्वर जो कीट पतंगों आदि के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहे हैं ईश्वर की उन रक्षाओं के लिए हमारा धन्यवाद है ईश्वर ईश्वर ने जो गांध के समान पितर बनाए हैं उनको उत्पन्न करने के लिए उनकी रक्षा करने के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जो समान द्वेश की जो हमसे द्वेश करता है अथवा जिसको हम अच्छा व्यक्ति नहीं मानते जो अधार्मिक व्यक्ति है उसके प्रति हम मन में वैर उत्पन्न ना करें ईश्वर से प्रार्थना है कि ये परमेश्वर आप आत्मा के अंतर्यामी है अंदर अंतर्यामी रूप से ऐसे भी ज्ञान दीजिए जिससे कि हम हमसे द्वेश करने वाले व्यक्ति के प्रति अथवा अधार्मिक व्यक्ति के प्रति और प्रतिकूल व्यक्ति के प्रति हम मन में द्वेश भाव उत्पन्न ना करें ची दिवोधिपतिद रक्षिता विषव तेजो नमति ज्योत रक्षि नमुव्यों न मे जो वसु देश व्यम ष्म चि दिशोम धिपति सो रक्षिता शिज नमो धीपति बो नम रक्षि नम ऋषु नम दिव्यो योस्माश्यं यो वह जे धर्म ध्रुवादिविष्णुराधिपति कर्मा शीव रक्षितापति्यों नमो राधिपति शुद्रो रक्षिता वर्ष विषवा तेज्यो नमो रक्षिते रक्षित नम ऋषुभ्यो नम दस येष्टम वीस्मस्त वो सभी दिशाओं में हमने ईश्वर का खूब चिंतन मनन किया अब हमारा मन ईश्वर में ही स्थिर रहेगा ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए उपस्थान मंत्रों से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे ओम सस्फर ईश्वा वेद संदेवं ए, परमेश्वर आप जात वेद हैं उत्पन्न हुए सभी पदार्थों को जानने वाले हैं देव हैं दिव्य गुणों से युक्त हैं सृष्टि के नियम सृष्टि के पदार्थ आपको जनाते हैं आपके गुण कर्म स्वभावों को जनाते हैं वेद आपका प्रतिपादन करते हैं आपके गुण कर्म स्वभावों को आपके स्वरूप को जनाते हैं कि आपके अंदर कितनी विद्याएं हैं कैसे कैसे गुण हैं दृश्य विश्वाय सूर्यम ये परमेश्वर हम मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आवश्यक विद्याएं हैं उन विद्याओं की प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आए हैं आप कृपा उन विद्याओं की प्राप्ति कराइए जिससे कि हमारी शीघ्र ही मुक्ति हो आपके पास अनंत विद्याएं हैं अनंत ज्ञान विद्या है ये हम आपसे निवेदन करते हैं प्रार्थना करते हैं प्रार्थना को स्वीकार की पृथिवी अक्ष सूर्य आत्मा जगत तस्तक्षुर्दिमस्ता शुक्रमुचर पशेम शरदा शत जीवेम शरदा शरद वशतवाम शरद शतम दीनाम शरद भूयशरदश आधार हैं कभी दुखी नहीं होते अपने उपासकों को सब से छुड़ाने वाले हैं, हैं, आप सदा आनंद में रहते हैं। अपने भक्तों को सब आनंदों से युक्त करने वाले हैं आप जो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त हैं और ऐश्वर्य को देने वाले हैं कामना करने योग्य हैं, आपसे विनती है प्रार्थना है कि आप सर्वव्यापक है सर्व अंतरयामी आप अंतर्यामी रूप से ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि की सब मनुष्य सब जीव आपके शुभ गुणक स्वभावों को निरंतर धारण करें वो कभी किसी काल में किसी प्रकार का अशुभ आश्रम दुर्गों को धारण ना करें जिससे कि आप उनकी बुद्धि को पवित्र कीजिए यह आपसे विनती है ओ नमः शवाय च समर्पण प्रार्थना छोड़ गई वो बोलेंगे हे ईश्वर दयानिधेपया नगोपा कर्मण धर्म काम सत्य सिद्धिभवेन्न ओम नम श हे परमेश्वर आप सुख स्वरूप हैं संसार के उत्तम से उत्तम सुखों को ऐश्वर्यों को देने वाले हैं आप सदा धर्मयुक्त कर्मों को ही करने वाले हैं अपने उपासकों को धार्मिक कार्यों में श्रेष्ठ कार्यों में लगाने वाले हैं आप मंगल स्वरूप हैं सबका कल्याण सुख गिर चाहते हैं तथा अत्यंत मंगल को करने वाले हैं इसलिए ये परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं ओ शां शां सर्वरक्षक परमेश्वर आपकी कृपा से संसार के ये अंदर जो तीन प्रकार के दुख सभी प्राणियों को प्राप्त होते हैं आध्यात्मिक दुख आदि भौतिक दुख आदि दैविक दुख इन ये, ये आप इन तीन प्रकार के बुखों से हमें शीघ्र ही छुड़ाइए शीघ्र ही पेशक कीजिए ये आपसे विनती है सर्वे जो नबको शाजर